श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से मथुरा नाथ पर कृपा बाबा के संबंध में कृपण मथुर बाबे की इस प्रकार की उदारता के कितने ही दृष्टांत है बाबा को अपने साथ लेकर उन्होंने वाराणसी वृंदावन आदि तीर्थ पर्यटन करते समय बाबा के कथनानुसार वाराणसी में कल्पतरु बनकर दान दिया था उस समय जिसने जो कुछ याचना की थी उन्होंने उसे वही प्रदान किया था उस समय उन्होंने बाबा से अनुरोध किया कि वे कुछ मांगे परंतु बाबा को तो किसी भी वस्तु का अभाव नहीं दिखा तब उन्होंने कहा मुझे एक कमंडलू ला दो बाबा के त्याग को देखकर कर मथुर बाबू की आंखों में आंसू भर आए मथुर बाबू के साथ वाराणसी वृंदावन आदि तीर्थ दर्शन के निमित्त जाते समय वैद्यनाथ धाम के समीपवर्ती किसी गाँव के भीतर से जाते हुए वहाँ के निवासियों की दुख दुर्दशा को देखकर बाबा का हृदय करुणा से पूर्ण हो उठा उन्होंने मथुर बाबू से कहा तुम तो माँ के दीवान हो इन सबको सिर में लगाने के लिए तेल तथा प्रत्येक को एक एक वस्त्र दो और पेट भर इन्हें एक दिन भोजन करा दो यह सुनकर मथुर बाबू सर्वप्रथम कुछ हिचकिचाने लगे उन्होंने कहा बाबा तीर्थों में बहुत खर्च उठाना पड़ेगा इन लोगों की संख्या भी अधिक है इन लोगों के भोजनादि की व्यवस्था करने पर आगे के लिए रुपयों की में कमी पड़ सकती है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए यह आप ही बतलाइए किंतु उनकी इस उस बात को कौन सुनने लगा ग्रामवासियों का दुख देखकर बाबा के नेत्रों से उस समय अविरल अश्वधारा बह रही थी उनका हृदय करुणा से भर गया था उन्होंने कहा दूर हो मूर्ख मुझे तेरे काशीधाम नहीं जाना है मैं इन्हीं लोगों के समीप रहूँगा इनके कोई भी नहीं है इनको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा इतना कहकर बालक की तरह हट करते हुए वे उन गरीबों के बीच में जाकर बैठ गए उनके इस प्रकार करुणापूर्ण व्यवहार को देखकर कर मथुर बाबू ने तत्काल ही कलकत्ते से कपड़ा मंगवाकर बाबा के कथनानुसार समस्त कार्यों को संपन्न किया बाबा भी ग्रामवासियों के आनंद को देख स्वयं अत्यंत आनंदित हुए तथा उन लोगों से विदा लेकर हस्ते हस्ते मथुर बाबू के साथ काशी धाम के लिए प्रस्थान किया हमने सुना है कि किसी समय भ्रमण भ्रमणार्थ मथुर बाबू के साथ राणा घाट के समीपवर्ती उनके जमींदारी के अंतर्गत किसी गांव में उपस्थित हो वहां के लोगों की भी दुर्दशा को देखकर एक बार श्री रामकृष्ण देव के मन में इसी प्रकार करुणा का भाव उदय हुआ था तथा मथुर बाबू के द्वारा उस समय भी उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कराई थी गुरुभाव में अवस्थित श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार मधुर संबंध में मथुर बाबू को सदा के लिए आबद्ध कर लिया था साधन काल में किसी समय श्री देव के हृदय में सहसा एक अद्भुत भाव का उदय हुआ था और उस समय उन्होंने जो सिख जगदम्बा से या प्रार्थना की थी माँ मुझे एक शुष्क साधु न बनाना रस में रखना आनंद में रखना बाबू के साथ उनका इस प्रकार का अदृष्टपूर्व संबंध उसी का परिणाम था क्योंकि उसी प्रार्थना के फल स्वरूप ही श्री जगन्माता ने श्री कृष्ण देव को यह दिखा दिया था कि उनकी देह रक्षा रक्षादि प्रयोजन सिद्धि के निमित्त ही चार रसददार उनके साथ भेजे गए हैं एवं मथुर बाबू ही उनमें से प्रथम तथा सर्वाग्रगण्य है दैवनिर्दिष्ट संबंध के बिना इतने दिन तक उस संबंध को अक्षुण्ण बनाए रखना क्या कभी संभव हो सकता था हाँ पृथ्वी ऐसे विशुद्ध मधुर संबंध अब तक तुमने कितने प्रत्यक्ष किए हैं और हे भोगवासने पता नहीं कैसे बद्र बंधन में तुमने मानव मन को बांध रखा है इस प्रकार शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव निर्हेतुक प्रेम की घनीभूत मूर्ति ऐसे अद्भुत श्री राम कृष्णदेव को देखकर तथा उनके साथ संबंध स्थापित करने के पश्चात अभी तक हमारा मन तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता एक दिन हमारे किसी मित्र ने रामकृष्ण देव के श्रीमुख से मथुर बाबू के अपूर्व वृत्तांतों को सुनते समय उनके महान सौभाग्य की बातों से स्तंभित तथा विह्वल होकर उनसे पूछा महाराज यह तो बतलाइए कि मृत्यु के बाद मथुर बाबू को क्या गति प्राप्त हुई संभवतः उन्हें निश्चय ही और जन्म लेना नहीं पड़ेगा यह सुनकर श्री कृष्ण देव ने कहा कहीं न कहीं राजा होकर उसने जन्म लिया होगा और क्या क्योंकि उसके अंदर भोग वासना विद्यमान थी इतना कहकर वे दूसरी चर्चा करने लगे